नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर गोयल जी का सूरत से हाँ। मनोहर गोयल जी पूछते हैं इतने साल जीवन विद्या के पठन अध्ययन गोष्ठी करने के बाद भी वही प्रिय हितलाभ के आकंण में आखंड अपने आप को डूबा हुआ पाता हूं तो वही अधिमूल्यन अवमूल्यन वही राग विराग कहीं कुछ कमी नहीं लगती मेरे जीने में मेरे आचरण में कोई गुणात्मक परिवर्तन आया हो ऐसा किंचित मात्र नहीं लगता है और जब मैं इस प्रकार से खुद को अस करता हूँ तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है इससे कैसे उभरा जाए ये बहुत ठीक है ये ईमानदारी के प्रकाशन है आप आप में ये ईमानदारी आई है पहले से होगी मुझे पता नहीं तो आप इसको ठीक ठीक मूल्यांकित कर पा रहे हैं ये सम्मानजनक है इसका एकमात्र कारण ये है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसके आधार पर हमारे में लक्ष्य की पहचान नहीं हो पा रही है लक्ष्य के आधार पर कोई कार्यक्रम से हम जुड़ नहीं पा रहे तो वो बौद्धिक एनालिसिस हो पा रही है और बौद्धिक एनालिसिस होने से भर मात्र से हमारे में वो क्वालिटी जिसकी हम अपेक्षा करते हैं वो नहीं आ सकती है इसके लिए आपको जरूरी है कोई ना कोई एक मानवीय कार्यक्रम को शीघ्र अतिशीघ्र पहचाने और उसके साथ अपने आप को जोड़ लें आप देखेंगे आप में बहुत सारी क्वालिटीज उस प्रकार से आ जाएगी यदि यदि हमको पकड़मारी करनी है तो अपने आप ही उस प्रकार के लक्षण हमारे में आते है, आते है, आएंगे आएंगे यदि हमको कुछ तो एक अच्छे कार्यक्रम के साथ जुड़ना भी आपके लिए जरूरी है इस उम्र में तो सोचिए जल्दी पहचानिए क्या हो सकता है नेक्स्ट